अथ इंद्र मन मघवन एदानी ही किमेदी सभी तस्मतिरो मिलकर के कहा इंद्र से आप ही जो है जाइए और उसको विशेषण दिए हैं क्योंकि आप सबसे बलवान हैं हाँ, है काया बलवान है वाणिया भी बलवान है मनसा भी बलवान है हर दर का बल आपके पास है इसलिए बलवत्व को लेकर के मघवन ये संबोधन है और अहंकार सबसे बलवान इस पर हम बता चुके हैं कहानी आप इसको जानिए किसको कि मेरे तो मि ये यक्ष क्या चीज है इसको आप उसने भी जवाब में कहा ठीक है तथा पूरा जोर से उसके ओर गया पूछूं करके इतने में तस्मात विरोध है उसके सामने से वह गायब हो गया तिरदान हो गया तिरोहित हो गया मघवन एवं ही इत्यादि पूर्वत् शब्दात पूर्व जो सब ग्रहण करना है विशेष बता रहे इंद्रा परमेश्वरः इंद्र परमेश्वर मगवान मने बलवत् बलवत्था बलवत्मान और जवाब उसने गया तो देख ठीक है मैं जाता हूँ तदापेद्रवत और दौड़ के उसके ओर गया तस्मात इंद्राज आत्म समीपात तद ब्रह्म तिरो तिरो जब वह इंद्र से जो आत्मा के समीप पहुंचा तो क्या हो गया वह ब्रह्म का हो गया यही होता है जागृत में देखो आप सब्र में भी आप जब तक बहिर्मुख और देखते रहते हैं आपका अपने चेतनता का भान भी रहता है मैं चेतन हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ इतना जरूरत है लेकिन वह चेतन ब्रह्म और ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं ग्रहण होता है ना चेतन हूँ इतना तो सबको मालूम है ना कोई कहता नहीं मैं जड़ हूँ जड़ होते अनुभव कर रहा हूँ ऐसे तो कोई नहीं कहता कभी कभी कहता हैं हाँ मेरी बुद्धि आज झड़ीभूत हो गई है मन झड़ीबूत हो गया है पता नहीं किया समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी ऐसा कहता है वह तो इसलिए है कि वह विषय ग्रहण नहीं कर पाती दृष्टि से कहता है ये कि अचेतनता के कारण से तो चेतन ता अनुभव में आ रहा है लेकिन होता क्या है जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो फिर हम की ओर चलते हो तो गायब हो जाता है आपको लगता है घुस गए तो जड़ हो रहे तो एकदम बाहर आ जाते बिल्कुल ऐक्यता होने लग जाते हैं ध्यान बिल्कुल ध्यानस्थ होने लग जाते हो एकाकी हो जाते हो तो भय ऐसा लगता है कि आदत क्या हो गया द्वैत में रहने का वित भय का उल्टा है द्वैत द्वैत से में आनंद देख रहा है वो कैसा मूर्ख है और अद्वैत में जो है भय को आम आदमी का जब ध्यान लगता है, बिल्कुल वो का भान समाप्त होने लगता है जैसे एकदम एक खबरा लगता है अहंकार को लगता है मैं मिट कारण अहंकार जब तक यह करे मैं ध्यान कर रहा हूं जब तक है तब तक तो खुश रहता है यह अहंकार पुष्ट है जब अहंकार को भी आप से ऊपर उठ जाओगे बिल्कुल ब्रह्माकार प्रति स्थापना करने लगो अखंड का अभ्यास करने लगते हैं तो अहंकार जैसे जैसे जैसे क्षीण होने लगता है उतरते जाता है तो एकदम घबर है ऐसे लगता है चेतनता ही गायब हो गया क्योंकि आपको विशिष्ट चैतन्य का ही अभ्यास है अहंकार क्या है विशिष्ट चेतन इसके अभ्यास और अविशिष्ट चेतन की ओर जाने के लिए आप भविथ्य अर्थात एक तरह से विशिष्ट चेतन में रहने वाला अविशिष्टता भी अनुभव करके जब लगता है मानव एक तरह से वो अविशिष्ट चैतन्य तो सामान्य चैतन गायब सा हो जाता है इसलिए वो घबरा जाता है इसे इंद्र का भी यही हाल है यहाँ पर वो तो जब गया आत्मा के नजदीक पहुंचा मैंने आत्मा का वृत्ति बनने लगा कितने में वो गायब हो गया क्योंकि विना ज्ञान का जितना भी कर्मयोग्य वह भी व्यर्थ ही चला जाता है बिना ज्ञान का निष्काम करे पूर्वक आप जो है निष्कर्म निष्कर्मण्यता के तक पहुंच जाते हो तो व्यर्थ हो जाए जड़ समाधि की ओर ले जाता है गीता में भी इस पर विचार आएंगे ज्ञान सहित कर्मत्याग ज्ञान रहित कर्मत्याग बहुत अंतर है ज्ञान सहित कर्मत्याग वास्तविक त्याग है मोक्ष कारण बनता है और ज्ञान रहित कर्म त्याग ढोंग है दम्भ मिथ्याचार है क्योंकि ज्ञान सहित ही हमको वास्तविक लक्ष्य क्यों ले जा सकता है यह पर है इसके पास ज्ञान नहीं है ना इंद्रज्ञा से ब्रह्म विद्या की कृपा हुई नहीं है अभी आएगी हिमावती ब्रह्म विद्या एक तरह से उन्ही श्लोकों के चरित्थ के आधार पर समझे एक तरह से वो श्लोक बनाया गया है नहीं संसनादेव सिद्धिम संबधि गति केवल कर्म सन्यास कर दो ज्ञान के विना सिद्धिम न सम्मधि गचती वृद्धि तो सम्मधि गति सिद्धिम न सम्मधि गच्छती तो खूब आ हैं ज्ञान के बिना आप जितना भी ढोंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा धन और कलयुग में तो जितना ढोंगी होगा उसका उतना धन दौलत आता है उतना बड़ा पद मिलता है जितना बड़ा ढोंगी होगा उतना बड़ा पद मिलता है जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा महात्मा माना जाता है ग्रेटर दी ग्रेटर दी महात्मा ऐसे कहावत है वो हम लोगों के पास तो पेट है ही नहीं तो महात्मा का लोगों के अपनी ऐसे कहावत है लोक में कलियुग में सब चलता है यही प्रक्रिया विरक्त तो उसको कौन पूछता है जैसे शुभदेव महाराज आज प्रकट हो जाए कलियुग में कौन उनको पूछेगा पागल है बोले पागल जड़ा चुड़ा चोड़ के नंगा दूंगा है नंगोटी पहन के पागल है टिप टॉप होके सूट बूट पहन करके बढ़िया ड्रेस पहन के ग्लास उस डाल के ऐसी कार में उतरेगा महात्मा हर ये महात्मा महान कलयुग भागवत में तो वर्णन है बारवा स्कल में सब कर संतों का लक्षण क्या क्या कैसे कैसे होता है इंद्र का यह हाल है ज्ञान के बिना वो आत्मा के समीप पहुंचने से वो आत्मा गिरुधान के समान हो जाता है इसलिए यहाँ प्रगत तिरोदे आत्म समीपम ग्रह्म दे तिरतम इंद्र से इंद्र तिमान अतिथ राम निरा करते क्यों ऐसे होता है क्योंकि जो इंद्र का इंद्रत्वाभिमान तो है ना वो अतिशयीन निराकरण के योग्य है मान करवात्मा तो का हो गया उसके वास्तविक जो जीव जीवनता रूपी जो चेतनता थी वह तिरोधान के समान हो गया वो अपने विशिष्ट भावों का अभिमान में रह गया तो वह अविशिष्ट भाव जो सामान्य स्वरूप शुद्ध चेतन का अनुभव नहीं आया इत्यतः संवाद मातृ नादात संवाद मात्र भी नहीं दिया उसको जैसे उनको तो पूछा ना क्या तुम्हारा सामर्थ्य तो दिया नहीं नहीं। तो तो संवाद भी नहीं किया इसे जितना ज्यादा अभिमान होगा इसका मतलब कि आत्मा उसे उतना ही दूर हो तो जाता है जितना ज्यादा अभिमान हो उतना ही उससे आत्मा दूर होगा उसके बिल्कुल झलक भी नहीं मिल सकता उन लोगों को तो झलक मिला आशरीर वाणी से कुछ सुनने को तो मिला, इनको तो मिलाने को भी नहीं मिला तो संवाद मात्र निरादाप ब्रह्म इंद्राय ब्रह्म इंद्र के लिए संवाद मात्र भी नहीं दिया आकाशे आकाश प्रसाप्त दर्शित ध्रुभूत वक्ष जिस आकाश में आकाश प्रदेश में आत्मानंद दर्शित था अपने स्वरूप को झलक मात्र दिखा करके त्रिभूतम त्रिभूत हो गया था गायब हो गया था इंद्रश्च ब्रह्मणस त्रिरोधान काले जिसमें आकाश है स इंद्र वह इंद्र भी लेकिन वहां गटारा गया इतना अंतर है अन्यों के अपेक्षा से घबराया नहीं थोड़ा विवेक है इसलिए अन्यों की जैसे घबरा करके वापस लौटा नहीं हो सकता इज्जत का भी सवाल बना लिया सोचा होगा वापस नहीं भी लौटो तो क्या कहेंगे मेरे को लोग किसी भी कारण से हो लेकिन डटा रहा हो गया नहीं से। तस्मिने आकाश उसी आकाश में जस्मिन आकाश आकाश प्रदेश में आत्म दर्शे तो त्रिभुता ब्रह्म इंद्रश्रमणा तिरोधान काले तिरोदान काल में जिस आकाश में तिरोधान उसी में आशित हुई रह गया आकाश आसी तस्वीन आकाशे स इंद्र तब क्या हुआ तो अगला मंत्र बताता है। शो हईमी किमेत आकाशे उसी आकाश में यह आकाश क्या लेना है इसलिए लक्ष्यार्थ में साधक दृष्टिकोण से हादकाशे अपने हृदय में ध्यान कर रहा था ब्रह्म का वहां चेतनता का भी गायब होने के जैसा हो गया अहंकार के वजह से जब तक भी वह वहां से हटा नहीं वापस बैरमुख नहीं हुआ इसलिए कश्चित धीरा आवृत चक्ष हो अमृत तुम्छन तो है ना वही यहां पर है इंद्र जो हृदय में ही टिकारा बैरमुख नहीं हुआ दोबारा आया नहीं कर्म वश होकर के इंद्रिया के वश में आकर के बहिर्मुख नहीं हुआ डटारा हृदय में उसी हार्द ब्रह्म में हारदाकाश में भ्रम चिंतन करता हुआ वहीं लगा रहा वह एक व पूज्य वह प्रकाश में तत्व क्या है एक चिंतन कर रहा था हृदय में उसी हारदाकाश में क्या हुआ ब्रह्म विद्या जग गई पहले आचार्य से जो सुना हुआ था वह सारी ब्रह्म विद्या रूपी उमा बहुशोभ मान नुमा महिमती आजगा तस्म एवं आकाश है उसी आकाश में एक अत्यंत सुंदर स्त्री बहुशोभ स्त्रियम ऐसा बहुत सारे विशेषण दे दिया पर विचार करेंगे ताम होवाच जो माँ प्रकट हुई उससे ये पूछा किमेतक्ष तो मिति व यक्ष अच्छा क्या है इस परिषद में आता है ऋषि लोग इकट्ठे हुए और विचार, ये ब्रह्म क्या है? विचार उसी प्रकार छह ऋषि विचार करने के लिए इकट्ठा हुए प्रश्नोत्षद रहे एक साल रहो बाद में जानता हूं तो बताऊंगा नहीं तो नहीं एक साथ बेचारे सेवा करते रहे विश्वास के साथ जरूर हमें बताएंगे और बताए भी कहते हैं कि ये जो चीज होती है ऐसा ही होता है ब्रह्म विद्या की कृपा शास्त्र कृपा हो गई तो दक्षमिति यही उसने पूछा ब्रह्म तत्व तो क्या है? निर्गुण निराकार स्वरूप को अब उपासना के माध्यम से जानने के लिए ये देवी जो ब्रह्म विद्या है वो भी सीधा नहीं कहती देखो पकड़ो इसको यही है, अच्छा है ऐसा नहीं बता सकती वो भी शब्दों से लक्षित करती है और वे अधिकारी बेदा किसको सीधे कह देगी हम ब्रह्मा से तो तुमसी किसी किसी को उपासना के द्वारा ग्रहण करने को कहेगी और यह इंद्र को उपासना के द्वारा ग्रहण करने को कह रही है उस ब्रह्म चतुर्थ उपासना खंड शुरू होएगा तृतीय खंड का अंतिम मंत्र शास्त्र कृपा से प्राप्त होती है भाषण स इंद्र आकाश तस्थ वह इंद्र उसी आकाश में स्थिर खड़ा रह गया तद शिमति ना आ है यक्षो? क्या, है क्या है वो यक्ष क्या है प्रकाश क्या है वो चीज हो सब सोचते हुए चिंतन करता हो ध्यान करता हुआ वहीं खड़ा रह गया न अग्नि आदिवत अग्नि आदि देवता के समान वह लौटा नहीं वहीं खड़ा रह गया ये अंतर है ना लौट जाना हार मानना हुआ न लौटा इस राय विजय को प्राप्त जिस लक्ष्य से गए हैं जब कुछ भी हो जाए लक्ष्य से पीछे आत्मा नहीं चाहिए ये गुरबाई स्वामी महाराज, कविताएं बनाते बैठे बैठे उनकी खूब निकलती रहती ये में आए थे ना बुढ़े बिहार से वो लिखे चल सन्यासी चल ले चल मुड़ के न देख कभी चल। चल चल ले चल के चल सं आगे संसार की और मुड़के देखना नहीं आगे समझाते किससे मुड़ के देखना नहीं बोल रहे हो आप बहुत लंबी कविता बहुत सुंदर बनाया तो सैकड़ों कविताएं उनकी बड़े वैराग्य का और ज्ञान की भक्ति का सब कवन ऐसे बैठे बैठे निकलता है ये कि मुड़के लौटना नहीं संसार लौट गया संसार अग्नि वायु लौट गए ब्रह्म को प्राथ नहीं ये लौटा नहीं वही टिका है अपने हार्द ब्रह्म में हार्द हृदय आकाशन कर रहा का, तो शास्त्र वास्तविक रूप में प्रति अपने आप खोल के प्रकट हुई, वही हुआ उसके सामने खुल गई ब्रह्म विद्या अग्नि आय के समय नव नानी वृत तस्तिम बुद्धवा उस इंद्र का उस यक्ष में भक्ति को जान करके विद्या कौन है उमारूपिणी प्रादुर्भूत विद्या उदुर्भूत उमारूपिणी विद्या, विद्या स्त्री रूपा सदी प्रादुर्भित अन्वय स्त्री रूपा यदि सामान्य उत्तर विशेष परिवसान आया आ उमारूपिणी टिप्पण कार समझा रहे हैं विद्या शब्द स्त्रिंग स्त्री रूपा होकर प्रकट हुई है और स्त्री रूपा सामान्य कोई स्त्री रूपा भी ना समझे उमा रूपिणी उमा इस कैवल्य उपनिषद ने कहा चैतन्य ब्रह्म कैसा तो उमा सहायम शिवम कल्याण कैवल्य उपनिषद उमा सहायम करते हैं ब्रह्म सदा उमा के साथ तादात्मापन्न होकर उमा से श्रोह ने क्या माया मई वेद शास्त्र संपूर्ण विशेष रूपेण ब्रह्म विद्या इसलिए उमारिणी प्रादुर्भ स्त्री रूप सर्वेशा शोभ मनाना शोभन तमाम शोभम जितने भी सुंदर कहे जाने वाले पदार्थ उन सुंदर पदार्थों तो से भी अति सुंदर पदार्थ रूपेण सर्वेशा ही मध्ये मान मध्य शोभन क्योंकि दुनिया में जितने भी सुंदर पदार्थ होंगे उनमें अत्यंत सुंदर पदार्थ कौन है तो परम विद्या ही है क्योंकि यही मोक्ष देने वाली है परमानंद को देने वाली है स्वरूपानंद को अनुभव करा देने वाली शाश्वत आनंद को अनुभव करा देने वाली है, है बाकी सब जितने भी सुंदर उदार है अंत में आपको मोत ही देने वाली है ना अल्पे सुखम भूमि तो सुखम केवल घूमाए सुख है अल्प में कभी सुख नहीं हो सकता इसे जितने भी अन्य हो क्या है भले सुंदर लग रहे हैं आपको लेकिन वो अल्प कोटि में ही है इसे अल्पे न सुखमती वास्तविक सुख उसमें नहीं होता वास्तविक तो इसी में है इसे अत्यंत तो शुभ माना कौन है और ब्रह्म हो सकती है दूसरी नहीं विद्याम इसलिए व्याख्या कर दिया शुभन तमाम विद्याम ताम तथा बहुशुभ माना यदि विशेषण उपन आया करने पर ही विशेषण उपन्न हो सकता है यदि विद्यार्थ नहीं लोगे पर परिद्यार्थ नहीं लेंगे तो विशेषण निरर्थक हो जाएगा विशेषण तभी सार्थक है जब इस उमा शब्द का बहुशुभ माना शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या तभी सब विशेषण सार्थक होगा हेमवती हेम कृत आभरण आभरणवती नहीं समझ रहे हिम से अत्यम हिम, हिमवद्यमित हेमवती ऐसा नहीं ना हिमानी यस्य हिमा कुछ हिमवत का राजा हिमवत है उनका जो बेटी हेमवती पार्वती भू अर्थ नहीं लेना इसलिए कह रहे हैं भाष्यकर जान करके आ व्याकरण पढ़े लिखे लोगो भाष्यकर अनुमान कर लिए हैं शायद इसलिए कहते हैं कही ऐसी विपत्ति कर लेगा तड़ा तो हुआ है हिमवत आपत्त्यम स्त्री ऐसी हिमावती बना लेगा तो पार्वती अर्थ कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना इसलिए कहते हैं हेमवती का अर्थ क्या है हिम, हिमवत का कर दिया हेम कृत आभरणवती हिमवत नहीं है शब्द प्रकृति हेमवत है हेम हिमा प्रकृति यदि हिमवत अपत्यम स्त्री हेमवती बनेगा ही नहीं, ही ही है नहीं। क्या है शब्द हेमवत शब्द प्रकृति हेमवत विकार यदि हेमवती हेमा मैने सोना सोने से बने हुए आभरण को हेमवत उन आभरणों से आभूषित जो स्त्री है उसको हेमवती विशिष्टा या स्त्री हेमवता विकार हेमवत तेन युक्ता हेमवती ऐसे कर लेना हेमवत विकार हत तेन युक्ता इति हेमवती इसलिए भाषण करता है हेम कृत आभरणवती ऐसा करते ना इसलिए हेम कृत आभरण हो गया हेमवत तद वाली हेमवती हैमवती गया हेम के द्वारा कृत अर्थ में है प्रसिद्ध इसलिए अथवा ये भी ऐसे कर सकते हैं आप जो है तेन कृतम अर्थ का कल्पना कर सकते हो छात्र को बताया था ना पर तेन दृष्टम है ना तेना पिष्ठम तेना जो है दृश्य पल के लिए आया था दार्शद चटनी चटनी अर्थ कैसे बनाया अपने चटनी ऐसे तो अपने व्याकरण में लघु में वहां पर आया आप जो शब्द का तद्धित नहीं मिल रहा है अधिकार अपने आप अप बना सकते हो अधिकार अपने आप अर्थ निकाल सकते हैं इस तरह से यहां पर भी तेना कृतम ले लो भाषाकार ने कृत अर्थ व्याख्या कर दिया इसे तेन कृतम कल्पना कर लेना इसलिए हेमना कृतमत हो या तो प्रसिद्ध अर्थ ले लो तीकार तो तो तो कर कल्पना कर, कर लो भाषा के शब्दावली के आधार पर किसी प्रकार हिम शब्द नहीं है यहाँ पर भूल से भी हिम शर्त नहीं समझना है हाँ हिमालय की बेटी है ऐसा अर्थ नहीं कर देना इसलिए भाषाकार सतर्क होते हुए हेम कृत आभरणवती व शोभमान के जय से अत्यंत सुंदर लग रही है स्वर्णमय आभूषणों से युक्त दिव्य स्त्री के समान वह ब्रह्मविद्या विभूषित होकर दिखाई दे रही है अथवा हिमवत को भी ले लिया अथवा दूसरा पक्ष में हिमालय का बेटी भी ले लो आप लेना चाहे अथवा उमा हिमवत दुहिता हैमवती, हा हिमवत दुहिता हिमयुक्तानि कुकुदान यती थी स हिमवत तुष हिमत अर्थ होगा उसका भी नाम हिमालय राजा हिमालय उनका जो बेटा है वो हिमती बेटी है वो हैमवती, ऐसा नित्यम एवं सर्वज पार्वती भी क्या है नित्य सर्वज्ञीश्वर शिव के साथ युक्त होने वाली है इसलिए भी उसको भी दे सकते इसलिए वह भी ब्रह्म विद्या को जानती है इसलिए वही आ गई है ये भी मान सकते हो गौण पक्ष लिया अथवा पहला के हृदय काश में साक्षात ब्रह्म विद्या ही प्रकट हो गई जो पूर्व अनेक जन्मों से आचार्य से वह सम्यक रूपे प्रकट हो गया हृदय में ऐसा मानना ही प्रथम पक्ष है सर्वोत्कृष्ट पक्ष तो दूसरा पक्ष है पार्वती प्रकट हो गई शिव संबंधी नहीं होने के कारण से वह भी सर्वज्ञा है समर्था है वह उसको उपासना प्रदान करेगी ऐसा भी चाहें, ले सकते। ताम ऐसा अर्थ आप लेना ऐसा करके यह निर्णय ले लेना जो भी पक्ष आप लेना चाहे ताम उपजाम अब उसके शरण में गया प्रार्थना करता इंद्र उससे इंद्रो उम हो हो उमाम, हो, हो, उमाम ताम हो, उमाम, किला पप्रच्छा। जो है उस उल उच निश्चित रूपेण यह प्रश्न पूछा ब्रूही किम एक दर्शित त्रिभूतम ये भैये जो है अपना प्रकाश में ये रूप दिखा करके जो गायब हो गया यह पूज्य वस्तु क्या है ये उसने ऐसा प्रश्न डाला तब तो वो क्या कहती तो है वो देखिए चौथा खंड इसके लिए आरभ होता है चौथा खंड क्या है वास्तव में साधना खंड है। उपासना खंड पूर्व साधना खंड हो गया अब उपासना खंड आरभ होता है क्योंकि कारणवत्व कारण ना इन सारी चीजों का अधिष्ठान रूप ना तीसरे खंड में मध्यम और अधम प्रकार के मंद बुद्धि के अधिकारियों के लिए उपदेश दो खंड में सप्ताह उत्कृष्ट अधिकारी के लिए उपदेश था से मंद मध्यम अधिकारियों के लिए चार ऐसे विकल्प या तो दिया ब्रह्मेटिच ब्रह्मण वा एक विजय महीम तथोह विदांचकार ब्रह्मेतीदांचकार तो ब्रह्मेती सा वह हेमवती हो माँ क्या हिमालय की बेटी क्या प्रविद्या धारण करके जब प्रकट हुई है वह जो है होवाच वो वा कही क्या कही ब्रह्मणो वे तत्विजय है सीधा नहीं बोली वो अक्ष ब्रह्म है ऐसा सीधा नहीं बोल सकती है ना क्या कहती है यह जो विजय था वह ब्रह्म का विजय था ब्रह्मण वही एक विजय मह यह ब्रह्म है तुम लोग ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार गौरव को प्राप्त किए थे ऐसा उसने कहा तथोह तो विधान चकार तब इंद्र ने उसी है जान लिया निश्चित रूप दिया पूजनी जो तत्व था यक्ष जो था वो ब्रह्म ही है इसका तात्पर्य क्या निकलता है इंद्र ने इंद्र जैसा महामेधावी महाविवेकी सर्वेश्वरी संपन्न होता हुआ भी स्वतंत्र रूपे बिना गुरु का उस ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पाया उपदेश देने वाले की जरूरत पड़ी चाहे वह ब्रह्म विद्या साक्षात अवरत रूप में आई चाहे शिव का पति पार्वती प्रकट होकर आई है तब उपदेश दिए तो, तो समझ में लक्षित भाष्कर कहेंगे इसका तात्पर्य यही है, संसार में कोई को अपने आप जान लेना चाहे जान नहीं सकता इंद्र जैसा नहीं कर सके तो दूसरा क्या करेगा कई मु क्यों धन्य क्यों तुम शक्य थे देखिए भाष्कर कहते हैं सा ब्रह्मेती वोच किला ब्रह्मणश्वर सेजय ईश्वरेण जिता ईश्वरेन जिता असुरा यूय तमित सा हेमती ने कहा ब्रह्म ऐसे कह दिया तो कह दिया सीधे कहते सीधे कहने का तात्पर्य सीधा नहीं कहना है कि वो ब्रह्म है अब तो है ही नहीं हो तो तिरोदान हो गया ना कैसे बताए ये ब्रह्म ये ब्रह्म है करके नहीं करिए प्रश्न का कर जवाब दिया जिसको तुम पूछ रहे हो वो ब्रह्म गायब क्यों हो गया भैया तो समझाने के लिए विजय वास्तव में उस ब्रह्म का ही था तुम्हारा नहीं था इसे ब्रह्म यहाँ वो भी परोक्ष निर्देश ही है क्योंकि ये मैं समझाना अयम ब्रह्म इतनी नहीं कहा उसने ब्रह्म इति, ये पूछा गया था ब्रम्मा थी करके परोक्षण निर्देश है अपरोक्ष निर्देश करने के लिए तत्सा होना चाहिए ना अहम घटक कब बोलेंगे सामने घड़ा होता इसीलिए वो यहाँ भी परोक्षत्व तो निर्देश कर रही है ये ब्रह्मी को अपरोक्ष निर्देश नहीं समझना है हिल ब्रह्मण ईश्वर से विजय इसे वह कैसे लक्षित हो रहा है ऐसे जवाब से ऐसा परोक्ष रूप रूपेण कथन करने से लक्ष्य कैसे हो जाएगा तब समझाते हैं वह स्वयं बता रही है ब्रह्मण ईश्वर से विजये ईश्वरे नीता असुरा वास्तव में यह जो विषय था वह विजय था व ईश्वर का ही विजय था क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही असुरों को जीता गया है यूयम तत्र निमित मात्र आप केवल इसे निमित्त मात्र गीता में, मात्र। तो सीव प्राप्त। उसी कर में आप जो है महिमा को प्राप्त किए हुए हैं इसलिए आपने जो अभिमान किया था अपना विजय समझ के अपनी महिमा समझे थे जो इसी वजह से वह ब्रह्म तुमको प्राप्त नहीं हो समझ नहीं पाए थे एक क्रिया विशेषणार्थम एकद विजये में एकद जो शब्द आया है वो विजय का विशेषण नहीं समझना प्रक्रिया का विशेषण है सीधा ब्रह्मण कई व्याख्या है ईश्वर से व मंत्र में ही ब्राह्मण शब्द उसकी व्याख्या भाषा कर रहे हैं ईश्वर से वह ईश्वरगण है यह इश्वर नहीं लेना है श्रवण सागर नहीं लेने का है निर्गुण निराकार को ही आकर कहा शब्द मिथ्या ना मिथ्याभिमानकम तो तो क्रिया विशेषण क्यों किया इसलिए बता रहा है समझा रहे विशेषण क्रिया क्रियाण से क्या लाभ हो रहा है ये दिखा रहा है यह जो तुम्हारा अभिमान था मिथ्याभिमान अयमअस्व अयम विजयो अस्माक अयम अहिमा यह जो मिथ्या विमान है यह हमारा ही है यह संपूर्ण विजय यह हमारे ही है यह महिमा ये जो आपका था वो आपका मिथ्या विमान मात्र है यह संकेत करने के लिए शब्द कहा गया तथा मैंने तस्मा उमा वाक्य धैव विदांचकार उमा के वाक्य सही ही वो जान पाया उमा वाक्य श्रवण नहीं होता वो नहीं तो समझ ही नहीं सकता तो ब्रह्म जैसे हम लोगों को भी नित्य प्रकाश अनुभव हो रहा है जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर हम सब को प्रकाशित कर लेते हैं अनुभव कर रहे हैं फिर भी हम उस प्रकाश को नहीं जान पा रहे है और आते हैं श्रुति कहती है हर हर गच्छन त्योहार फिर भी नो नहीं जान पा कारण क्या है साथ में अभिमान बैठा हुआ हम अमु कश्मीर बैठा हुआ इसको लेकर के जब सोने भी जाते हैं तब तो यही सोचे हम देवदत्त हो नहीं मैं देवदत्त हूँ ये छोट छोट के सोते हैं क्या नहीं? ये अपने नाम अपना रूप अपना सारा चीज को लेकर के ही सोते हैं है? इसे मैं कहता हूं भाई अपने नाम को बदल दो सोते कम समय को। हम स्वपीति नाम हो हम अस्मी स्वपीति नाम वाला मैं हूं अकस्मात स्वीतो स्वरूप में प्रतिगत हो स्वीति मम स्वीति न शांति धर्मावा नाम पुरुषः नाम स्त्री न वै नुंसक मनुष्य न पशो न तो रेव ऐसे विचार करते करते करते सोजना चाहिए कि सदा स्वित संपन्नों हम अस्मी जिस समय मैं सत्य संपन्न होने जा रहा हूं स्वयं विशिष्ट रूपम पर त्यज्य सस्वरूपम अविशिष्ट रूपम एव प्रतिगछा सुपित नाम हम ऐसे विचार करते करते नाम बदल दो ये होलिया लेकर जाओगे तो इसी हुलिया के साथ वापस आना पड़ता है ये सारे एड्रेस वेस चेंज करना पड़ेगा रामतीर्थ महाराज जो है पहली बार अमेरिका में पहुंचे बड़ा नाम हुआ उनका वहा एक पर बोलने लग गए जो पहले हॉल में बोलते रहे हॉल में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि भाई लोग तो हमारे कृष्ण भगवान को मानते ही नहीं है से दुनिया को को गाय सबको कैसे आकर्षण कर सकता है भाषण देते देते वह उठ के खड़े हो गए और सीधे बाहर चले बोलते जा रहे हैं जा रहे। और जितने लोग सदागार में सब पीछे पीछे पीछे और चौराहे पे खड़े हो गए इकट्ठे खड़े वहां चुप हो खड़े हैं सके पांच मिनट बाद बोले आप लोग कहा हो? होश में हो सब देख रहे हैं हैं सड़क पे पे हम लोग लोग आ गए थे आप लो? जब मेरी वाणी शक्ति है मैं आया मेरे पीछे पीछे गाय बल भैंस जैसे आगे सब तो कृष्ण के पास में क्यों नहीं सकती अखबार में चालका मच गया काट का संत हो गए एक अरब जो है बड़ा वो किसी तरह से मिला जाए कैसे कैसे उनको फोन नंबर पता लगा लिया मध्य रात्रि 12 बजे का लिया कि कोई ना देखे मैं चुपचाप चुपचापे जो भी होंगे सब सो जाए कोई नहीं हमको मिलना है आपसे ये ठीक है कोई बात हो गया आ जाओ पहले बारह बजे समझ गए कि क्यों बारह बजे जा रहे दुनिया के पीछे सबके सामने क्यों नहीं आना चाहता है नवाया तो उन्होंने पूछ पूछा भाई कैसे तुमने इस समय मेरे से अपॉइंटमेंट लिया? मैं किया जानना चाहता हूँ आप उस ईश्वर की इतनी महिमा गए सामर्थ्य वो उसका बड़ा एक बूंद के बराबर नहीं बता रहे हैं तो ईश्वर से मैं मिलना चाहता मिला सकते क्यों नहीं मिला सकता मिला सकता हूँ तुमको तो ईश्वर से कैसे मिलाओगे देखो भाई दो व्यक्ति का मिलने का रास्ता क्या होता है या तो आप उनके पास पहुँचो या उनको मैं आपके पास भेज दूँ दो में एक रास्ता हो ना दो व्यक्ति मिलने का कैसे मिलेगा ये तो रास्ता है या तो ये उसके पास आए ये वो इसके पास आए ये थर्ड प्लेस कर दिया जाए वहाँ तो उन्होंने पहुँच जाए अपॉइंटमेंट कर दिया हम होटल में मिलना है वो भी वहाँ जाएगा तुम भी वहाँ पहुँचो ये एक रास्ता है भाई तीन में से कोई रास्ता हो सकती है अब तुम सोचो तुम्हें जाना चाहते हो लेकिन देखो उसमें तो मरना पड़ेगा तेरे को मर के तुम जाना पड़ेगा नहीं नहीं क्यों मैं नहीं जानता मैं उसी पास नहीं जाऊँगा के लिए उसको यहाँ बुला मेरे से बुला ठीक है तुम्हारा तो एड्रेस क्या है बता तू तो एड्रेस बता हम कमुडे नंबर नंबर दो तो कहते तो ये सब चलेगा एड्रेस जो ईश्वर आएगा वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है तुम्हारे तो गुलाम थोड़े जब वो आए तब तो एड्रेस तू नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारे वास्तविक एड्रेस नहीं है ऐसे तर्क से उसको हटाया जब तुम जब सोए रहते हो तुम्हारे नाम रहता है जी रहता तुम्हारा एड्रेस रहता है जी रहता है। तुम कहाँ सोए रहते हो तुम्हें मालूम है तुम्हें मैं इस एड्रेस पे सोए हो कहाँ सोए हो तुम उसे मालूम भी नहीं रहता उस समय ईश्वर आके तुमसे उसे मिलकर चला जाएगा तो क्या करूँगा वो तो देखेगा तो, तो सो रहा इसीलिए तुम अपना असली एड्रेस खोजो पैर तुम हो कौन तुम अपना असली एड्रेस दे देना उस एड्रेस पर मैं ईश्वर को भेज अब वो चक्कर में पड़ गया मेरा एड्रेस क्या है सपन में भी मैं कभी कभी दूसरे नाम वालों हो जाता हूँ ये मेरा नाम भी नहीं रह जाता मैं कभी कुछ हो जाता हूँ जागृत में तो वही पच्चीस जगह घूमते रहता हूँ ये एड्रेस मेरा पक्का नहीं वो भी एड्रेस मेरा पक्का नहीं क्योंकि एक जगह परमानेंट तो रहता नहीं बड़ा चिंता में पड़ गया मेरे को अपरमेंट एड्रेस ही नहीं है क्या आरब पति मैं आ चला गया चला आ गया फिर एक हफ्ता चिंता करते करते हालत खराब हो गई उसकी कोई जवाब नहीं दिया फिर आ गया फिर आया कहे कि भाई वे की अवस्था त्रिवेक करा दिया पंचकोश वेक ये सब रास्तों से समझा तू तो, तो वही है तू तो अलग थोड़ी तब उसको कल आए तो ईश्वर तो अलग है ही नहीं फिर सो तो प्रतिशत पड़ो तुम परम भक्त हो तो, ये कि है तो हम लोग असली एड्रेस हमें पता ही नहीं हम है क्या सोच रहे हैं हम ये अमुख हैं मनुष्य हैं ब्राह्मण हैं ये सारे ये बैठे हुए हैं सदा सोते हो तो उठा दो जगा के पूछो तुम कौन सब भट बोलेगा अमुख में इतना अंदर घन लेकर बैठा हुआ है इसे कहते हैं कि ये जो असमागम ये, ये जो असमागम करके जो पकड़ है उन लोगों का इस वजह से जो है यह वास्तव में यह भी तुम्हारा नहीं है तस्मा उमा वाक्य चारा तो उमा के वाक्य से तो जाना ना सेठ राम तीर्थ वचन से जाना गुरु के वचन के बिना इसको जाना नहीं जा सकता है ब्रह्मी क्या जाना वो ब्रह्म चेतन ने प्रकाश जिसके प्रकाश सारे प्रकाशित हो रहे जिसके विजय से सबको विजय प्राप्त जिसके हार से सबको हार को प्राप्त हो जाता है हार का कारण भी वही विजय का कारण भी वही है ये सर्वाधिष्ठान होने के नाते सारा दृश्य वही पर दिखाई दे रहा है उससे अलग कहीं कोई दृश्य है ही नहीं इसे कहा जाता का है जो कुछ भी है सो तू ही है जो कुछ है सो तू है। एक तुझको अपना पाया जो कुछ है सो तू कभी कहता है ना ये सब ऐसी बात इंद्र अवधारणा इंद्र ने क्या किया ऐसा निश्चय कर लेने से ती इसलिए ती न स्वातंत्र स्पष्ट कर देना मैंने इंद्र भी स्वतंत्रता पूर्वक जान नहीं सका उसको इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं थी वह स्वतंत्र रूपे ने बिना उपदेश किसी के उपदेश का अपने आप ग्रहण कर ले यह संभव नहीं था वह उमा के उपदेश से ही ग्रहण किया तथा तत, जो शब्द है मंत्र में ये इसी को बात प्रकट करता है न स्वातंत्र उमा वचना देव ही गृहित तस्माधुना तो भी केंचिन ग्रहित न्ञापित अन्य मंत्रे